शो ठोक कैवल्य उपनिषद नंबर फाइव शिशरी अत्यास्थ सकले्रिया निरुभक्तिया स्वागु प्रणम्य रतपुंडरीकं गिरीज विशुद विशदं विशोकं। ब्रह्म को जानने की जिज्ञासवाले संस आश्रम में स्थित स्नान से अपने शरीर को शुद्ध करके एकांत स्थान में अपना आसन लगाकर सिर गले व शरीर को एक सीध में रखकर समस्त इंद्रियों को एकाग्र करके श्रद्धा व भक्ति से अपने गुरु को प्रणाम करके अपने हृदय से सब दोषों को निकाल कर दुख व शोक से करे उस विशुद्ध भक्ति सत्य तत्व को चिंतन करते हैं समस्त इंद्रियों को एकाग्र करके हैं हमारे पास प्रत्येक इंद्री का अलग अलग काम है और अलग अलग आयाम है आंख देखती है कान सुनते हैं न कान देख सकते न आंख सुन सकती हाथ छूते हैं नाक गंध लेती है ना आंख छू नहीं सकती हाथ गंध नहीं ले सकते हर इंद्री स्पेशलाइज्ड है उसका एक विशेष काम है ध्यान में जिसे गहरा जाना है उसे इन सभी इंद्रियों को एकाग्र करना सीखना पड़ता है एकाग्र का क्या अर्थ है एकाग्र का अर्थ है कि भीतर अगर मैं समझ लें कि भीतर अगर मैं अपने हृदय के, के केंद्र को खोज रहा हूं तो मैं सारी इंद्रियों का उपयोग इसमें एक साथ करूं आंख बंद करके उस केंद्र को देखने की भी कोशिश करूं और कान बंद करके उस केंद्र को सुनने की भी कोशिश करूं नाक को अंतर्मुखी करके उस केंद्र की गंध लेने की भी कोशिश करूं यह हमें मुश्किल मालूम पड़ेगा क्योंकि आदमी जैसा अभी है जमीन पर वो आंख केंद्रित है तो अगर मैं आपसे कहूं कि परमात्मा का दर्शन तो आपको कोई कठिनाई नहीं पड़ोगी इस शब्द के प्रयोग में क्योंकि यह दर्शन आंख से जुड़ा है अगर मैं कहूं परमात्मा की गंध तो आपको थोड़ी अचिन मालूम पड़ेगी क्योंकि गंध की तरफ से हमने परमात्मा को कभी नहीं सोचा हम परमात्मा की तरफ आंख से ही सोचते हैं इसलिए सारी दुनिया की भाषाओं में उस अनुभूति के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो आंख से बने हिंदी में हम उसे कहते हैं दृष्टा वह आंख से बना जब कोई आदमी उसका दर्शन करता है तो दर्शन कहते हैं जब कोई दर्शन कर लेता तो उसको दृष्टा कहते अंग्रेजी में जब कोई उसका दर्शन कर लेता तो उसको सियर कहते जब किसी को उसका दर्शन उपलब्ध होता है तो उसको विजन कहते लेकिन ये सब आंख से बंधे हुए शब्द हैं। पूरी मनुष्य जाति आई ओरियंटेड आंख से बंधी हुई है लेकिन आंख तो सिर्फ एक इंद्री है जैसी और इंद्रिया है इसलिए अंधे आदमी को कभी कभी दिक्कत होती होगी कि मुझे कैसे दर्शन होगा उसका क्यों पास तो आंख ही नहीं कोई बात है नहीं सभी इंद्रियों को एकाग्र करके इसका अर्थ यह है कि एक एक इंद्रिय की तरफ से कोशिश मत करो एक इंद्रिय की कोशिश से हो सकता है बहुत देर लगे और यह भी हो सकता है कि आपकी वो इंद्रिय इतनी सक्रिय ना हो सभी की आंखें एक बराबर सक्रिय नहीं है एक चित्रकार जब देखता है तो उसकी आंख बहुत सक्रिय होती और हम करीब करीब अंधे की तरह देखते हैं उन चीजों को जिनको चित्रकार आंख वाले की तरह देखता है एक फूल के पास से हम रोज गुजर जा सकते हैं और हमको कुछ भी दिखाई न पड़े और एक चित्रकार पागल होकर नाचने लगे सूरज हमारे सामने भी उगता है वनगांग एक डच पेंटर अपने एक मित्र के साथ सूर्यास्त देख रहा है वानगांग उससे कहता है कि देख सूर्यास्त तो उसका मित्र कहता है कि हाँ ठीक है फिर अपनी चर्चा शुरू कर देता है मित्र से हिलाता है वानगा को कहता है कि तुम मेरी बातें नहीं सुन रहे मालूम पड़ता है वानगा बोला कि जब सूर्यास्त हो रहा हो तब मेरी सभी इंद्रिया उसी की तरफ चली जाती अभी मैं सुन भी नहीं सकता अभी मैं सूर्यास्त को सुन रहा हूं अभी मैं देख भी नहीं सकता कुछ अभी मैं सूर्यास्त को देख रहा हूं अभी तुम इत्र भी छिड़क दो यहां तो मुझे गंध ना आएगी अभी मैं सूर्यास्त की गंथ ले रहा हूं अभी मेरे सारे प्राण सब तरफ से सूर्य की तरफ चले गए सब समस्त इंद्रियों को एकाग्र एक करने का अर्थ है कि वो जो ध्यान का अंतर प्रयोग हो रहा है उसको किसी एक इंद्र की तरफ से कोशिश मत करें सभी इंद्रियों की तरफ से कोशिश करें सभी इंद्रियों का अंतर भाग उसकी तरफ झुका दें इंद्रियों के दो भाग हैं एक बहिर्भाग है आंख का एक हिस्सा जिससे हम बाहर देखते हैं आंख का एक दूसरा हिस्सा जिससे हम भीतर देख सकते हैं कान का एक हिस्सा जिससे हम बाहर सुनते हैं कान का दूसरा हिस्सा जिससे हम भीतर सुन सकते हैं योग ने इंद्रियों को दो हिस्सों में बांटा है एक को बहर इंद्री कहा है और एक को अंतर इंद्री कहा है जितनी बहर इंद्रियां हैं उतनी ही अंतर इंद्रियां हैं वो जो अंतर इंद्रियों का भाग है समस्त इंद्रियों का एक साथ उसी केंद्र की तरफ प्रवाह कर देने का नाम इंद्रियों को एकाग्र करना है और जब इंद्रिया एकाग्र होती है तो परिणाम बड़े अद्भुत होते हैं दो परिणामों का फर्क पड़ता है एक तो आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी कौन सी इंद्री सर्वाधिक शक्तिशाली है जब आप सबको जोड़ देते हैं तो जो सर्वाधिक शक्तिशाली उसकी तरफ से आपको अनुभव होना तत्काल शुरू हो जाता है अब यह हो सकता है कि जिसकी आंख कमजोर हो अंतर इंद्री भी कमजोर हो आंख की वो बैठ के भीतर कोशिश करता रहे कि प्रकाश दिखाई पड़े वो दिखाई ना पड़े मेरे पास लोग आके कहते हैं कहते हैं हमें प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता अंधेरे दिखाई पड़ता है उसका कारण कुल इतना है कि उसकी अंतर चक्षु ठीक से काम नहीं कर रहा छोड़ें देखने से क्या लेना देना है सुनना शुरू करें इसलिए जिन लोगों के कान का अंतर हिस्सा महत्वपूर्ण होता है उनके लिए मंत्र बड़े सहयोगी होते हैं जिनका आंख का अंतर हिस्सा महत्वपूर्ण होता है उनके लिए मंत्र बिल्कुल बेकार होते क्योंकि अंतर हिस्सा आंख का जिसका मजबूत है वह कितना ही मंत्र रखता रहे उससे कुछ भी ना होगा क्योंकि मंत्र से आंख का कोई संबंध नहीं जुड़ता लेकिन अगर काम का हिस्सा भीतर का मजबूत है तो फिर मंत्र से तत्काल संबंध जुड़ जाता है और इसलिए जो मंत्र से अनुभव को उपलब्ध होते हैं वो खबर देते हैं उनकी उनका काम सुगंध से भी हो सकता है मोहम्मद को सुगंध से बड़ा रस था इसलिए मुसलमान अभी भी नकल में बिचारे इत्र वगैरह लगाते रहते हैं इत्र वगैरह लगाने से कुछ भी ना होगा लेकिन मोहम्मद को परमात्मा की जो प्रतीति हुई वह गंध के मार्ग से हुई और मोहम्मद का कान निश्चित ही कमजोर रहा इसलिए संगीत से उन्हें कोई अर्थ कभी मालूम नहीं हुआ मस्जिद के सामने अब भी संगीत बजना बंद मोहम्मद को संगीत से कुछ भी रस नहीं आया कभी कोई हर्जा की बात नहीं है इसलिए संगीत को तो वर्जित ही कर दिया लेकिन तब खतरा हो सकता है तब खतरा हो जाता है क्योंकि हम व्यक्तियों के आधार पर अगर सबके लिए नियम बनाते हैं तो खतरे हो जाते किसी को सुगंध से हो सकता है किसी को संगीत से हो सकता है किसी को दृश्य से हो सकता है किसी को रंग से हो सकता है कहा नहीं जा सकता एक एक आदमी एक अनूठा विश्व है एक एक आदमी पर सभी इंद्रियों को जोड़ दो इसलिए योग कहता है किसी एक इंद्री का जोर क्यों देना पता नहीं कौन सी इंद्री तुम्हारी सक्रिय हो सके तीव्र हो सके पता नहीं जन्मों जन्मों में तुमने किस इंद्री का सर्वाधिक प्रयोग किया हो पता नहीं किस कारणों से अनंत अनंत कारणों के कारण तुम्हारा कौन सा अंतर इंद्री का भाग बिल्कुल तैयार हो छलांग लगाने को इसलिए तुम चिंता मत करो चुनाव मत करो सभी इंद्रियों को इकट्ठा संग्रहित कर दो सब इंद्रियों को एकाग्र करके श्रद्धा व भक्ति से अपने गुरु को प्रणाम करके श्रद्धा और भक्ति के संबंध में बहुत बात मैंने की है उसे हम अभी बात ना करें अपने गुरु को प्रणाम करके इस संबंध में जरूर कुछ बात समझ लेनी चाहिए पश्चिम में गुरु को समझना बहुत मुश्किल पड़ा है पश्चिम के पास गुरु जैसा कोई शब्द नहीं है पश्चिम की किसी भाषा में गुरु जैसा शब्द नहीं है क्योंकि गुरु की धारणा ही नहीं टीचर है मास्टर है पर उनका गुरु से कोई लेना देना नहीं गुरु का ठीक अर्थ होता है परमात्मा का तो हमें कोई भी पता नहीं लेकिन अगर किसी भी दिशा से किसी भी व्यक्ति से कहीं से भी हमें परमात्मा की झलक भी मिलती हो तो वो गुरु हो गया गुरु का मतलब है जिससे हमें परमात्मा की पहली झलक मिली हो जिससे इससे कोई संबंध नहीं वो कौन है हो सकता है उसे भी पता ना हो उसे भी पता ना हो लेकिन जिससे भी हमें परमात्मा की पहली झलक मिली हो वो गुरु है गुरु का कुल मतलब ही इतना है कि जिसके माध्यम से हम पहली दफे होश से भरे कि जगत में परमात्मा भी हो सकता है तो गुरु का अर्थ शिक्षक नहीं गुरु का अर्थ उद्बोधक है गुरु का अर्थ समझाने वाला नहीं बताने वाला नहीं गुरु का अर्थ है जिसके द्वारा बता दिया गया उसे भी पता बताना हो उसके होने मात्र से हमें कुछ एहसास हुआ उसके होने मात्र से हमें कोई गंध मिली हमें कोई झलक आई हमें कोई स्पर्श हुआ और हमारा सारा जीवन का कौन जीवन को देखने का ढंग बदल गया उस दिन के बाद बुद्ध के पास सारी पुत्र गया है सारी पुत्र परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया सारी पुत्र को धर्म के प्रचार के लिए यात्राओं पर भेज दिया गया सारी पुत्र स्वयं बुद्ध हो गया है लेकिन रोज वो डायरी रखता है कि बुद्ध इस समय किस गांव में होंगे नक्शा रखता है बुद्ध किस दिशा में होंगे रोज सुबह सांझ उस दिशा में वो लेट जाता है बुद्ध के चरणों में सिर रखता है हजारों मील दूर से सैकड़ों मील दूर से उसके शिष्य उससे पूछते हैं कि यह आप क्या करते हो यह आप किसको नमस्कार करते हो कोई हमें दिखाई नहीं पड़ता तो सारीपुत्र ने कहा है कि जब मुझे भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता था तो जिस आदमी मुझे पहली दफा दिखाई पड़ा उसको नमस्कार किए जाता हूं पर शिष्यों ने कहा आप तो आप भी परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए सारीपुत्र ने कहा कि जिस अवस्था को मैं आज उपलब्ध हुआ हूं इसकी पहली झलक उस आदमी में मुझे मिली थी और मैं जानता हूं कि अगर वो झलक मुझे ना मिली होती तो जो मैं आज हूं वो नहीं हो सकता था मैं तब बीच था और बुद्ध में मैंने वृक्ष को देखा और तब पहली दफे मेरे प्राणों में आकंठ मेरे प्राणों में भर गई वो अभिपसा कि मैं भी ये वृक्ष हो जाऊं ये सूत्र कहता है अपने गुरु को प्रणाम करके वो जिस व्यक्ति में भी जिस शक्ति में भी जहां भी परमात्मा के होने की पहली झलक मिली हो परमात्मा पहली दफा अर्थपूर्ण मालूम पड़ा हो परमात्मा के अस्तित्व की तरफ पहली दफा दृष्टि गई हो उसको स्मरण करके हृदय के अंतर प्रवेश के लिए यह स्मरण महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो गुरु आपके भविष्य की घोषणा है जो आप हो सकेंगे वो उसकी घोषणा है वो अभी है जो कल आपको होगा वो उसके लिए आज है जो आपका भविष्य है वो उसका वर्तमान है आपको अपने भविष्य की भी रूपरेखा कुछ पता नहीं लेकिन उस गुरु का स्मरण आपके भविष्य को दिशा देगा आपकी जीवन ऊर्जा को बहने का मार्ग बनाएगा उसके स्मरण का कुल मतलब ही इतना है कि मेरी सारी जीवन ऊर्जा अब एक दिशा में बहेगी अगर बुद्ध को सारी पुत्र ने स्मरण किया है तो स्मरण का मतलब यह है कि स्मरण ध्यान के पहले ये ध्यान में उतरने की पूरे प्रयोग की बात हो रही ध्यान में उतरने के पहले यह स्मरण क्योंकि ध्यान में उतर जाने के बाद जो शक्ति जागृत होगी वो इस स्मरण की रेखा को पकड़ के बहना शुरू होगी वो जो बीज टूटेगा और अंकुर बनेगा वो इसी वृक्ष की धारणा को लेकर बड़ा होगा गुरु को स्मरण करके अपने हृदय कमल से सब दोषों को निकालकर दुख व शोक से परे हुए उस विशुद्ध भक्ति तत्व का सम्यक चिंतन करना ही ध्यान अपने हृदय कमल से सब दोषों को निकालकर शरीर के दोष हमने निकाल दिए हृदय के दोष भी निकाल देने चाहिए हृदय भी शुद्ध कर लेना चाहिए हृदय के क्या दोष हैं? बुद्ध ने चार ब्रह्म विहार कहे वो हृदय के दोष निकालने के उपाय और अलग अलग धर्मों ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है लेकिन बातें मौलिक है और वो करीब करीब एक है हृदय के दोष क्या हैं? बुद्ध ने कहा है करुणा के भाव से हृदय को भर लेना तो हिंसा क्रोध दूसरे को दुख पहुंचाने की वृत्ति ईर्षा वो सब दोष से वो बाहर निकल जाएंगे तो बुद्ध अपने भिक्षु से कहते थे कि पहला ध्यान में जाने के पहले करुणा का भाव कर लेना समस्त जगत के प्रति बेहतर बहुत मजेदार घटना घटी बुद्धे गांव में रुके हैं और एक आदमी को उन्होंने ध्यान की दीक्षा दी है उससे कहा कि करुणा का पहला सूत्र कि ध्यान के लिए बैठे तो समस्त जगत के प्रति मेरे मन में करुणा का भाव भर जाए इससे शुरू करना उसने कहा और तो सब ठीक है सिर्फ मेरे पड़ोसी को छुड़वा दे उसके प्रति करुणा करना बहुत मुश्किल बहुत दुष्ट है और बहुत सता रखा है उसने और मुकदमा भी चल रहा है और झगड़ा झांसा भी और गुंडे भी उसने इकट्ठे लगा रखे मुझे भी लगाने पड़े सारे जगत के प्रति करुणा में मुझे जरा भी दिक्कत नहीं एक पड़ोसी भर को छोड़ने क्या इतने से कोई दिक्कत आएगी ध्यान सिर्फ एक पड़ोसी बुद्ध ने कहा सारे जगत को छोड़ सिर्फ एक पड़ोसी पर ही करुणा का, करना काफी और क्योंकि दोष जो भरा है वह उस पड़ोसी के लिए सारे जगत से कोई लेना देना नहीं करुणा वो दोष का परिहार करेगी जो हमारे चित्त में इकट्ठे होते हैं। दूसरा बुद्ध ने कहा मैत्री समस्त जगत के प्रति मैत्री का भाव समस्त जगत में आदमी ही नहीं सब कुछ तीसरा बुद्ध ने कहा है मुदिता प्रफुल्लता का भाव प्रसन्नता का भाव ध्यान रखना कि जब हम प्रफुल्लित होते हैं तब जगत के प्रति हमारे भीतर से कोई भी दोष नहीं बहता और जब हम दुखी होते हैं तो हम सारे जगत को दुखी करने का आयोजन सोचने लगते हैं। दुखी आदमी सारे जगत को दुखी देखना चाहता है उससे ही उसको सुख मिलता है और कोई सुख नहीं है उनका जब तक आप उनसे ज्यादा दुखी ना हो तब तक वो सुखी नहीं हो पाते दुखी आदमी को जब चारों तरफ दुख दिखाई पड़ता है तब वो बड़ी निश्चिंत से बैठ जाता बुद्ध ने कहा तीसरा मुदिता प्रफुल्लता से बैठना हृदय को प्रफुल्लता से भर लेना चौथा बुद्ध ने कहा है उपेक्षा कुछ भी हो जाए अच्छा हो कि बुरा फल मिले कि न मिले ध्यान लगे कि न लगे ईश्वर से मिलन हो कि न हो असफलता आए सफलता आए श्रेय अश्रेय कुछ भी हो उपेक्षा रखना दोनों में समतुल रहना दोनों में चुनाव मत करना ये चार को बुद्ध ने कहा है करीब कैली सभी धर्मों ने इन चार से आसपास कुछ बातें कही लेकिन बुद्ध ने इन चार में समस्त धर्मों के सार को इकट्ठा कर दिया इनसे हृदय के दोष अलग हो जाएंगे ध्यान इनके बाद सुगम बात होगी सहज बात होगी दुख व शोक से परे उस विशुद्ध भक्ति तत्व का चिंतन मनन ध्यान भक्ति तत्व के संबंध में मैंने बात की है इस हृदय में इस शरीर हो शुद्ध आसन हो एकांत हो हृदय के सारे विकार हट गए हों तब इस हृदय में समस्त अस्तित्व के प्रति जो आत्मीयता एकता एकत्व एक का भाव है वही भक्ति है इस क्षण में मैं इस जगत के साथ एक हूं अस्तित्व के साथ एक हूं इसका ध्यान ही ध्यान है। अब इस पूरे सूत्र को मैं पढ़ देता हूं ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा से भरे सन्यास के भाव में ठहरे हुए स्नान आदि से अपने शरीर को शुद्ध करके सुखासन लगाकर सिर गले व शरीर को एक सीध में रखकर समस्त इंद्रियों को एकाग्र करके श्रद्धा व भक्ति से अपने गुरु को प्रणाम करके हृदय कमल से सब दोषों को निकालकर दुख व सुख से परे उस विशुद्ध भक्ति तत्व का चिंतन करना ही ध्यान है उसकी चिंतना में डूब जाना ही ध्यान है